महाभारत शांति पर्व पंच सप्तमोध्याय अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है इस विषय में पिता के प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेश अतिक्रामत काले किं त्रय क्रमेस्वूत तन्बे वह पिता राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है यह मुझे बताइए भिस्मवाच अत्रहति मतिहासम पुरातन पिता पुत्रेण संवाद तम निबूध युधिष्ठि भीषम जी ने कहा युधिष्ठिर इस में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं तुम उस संवाद को ध्यान देकर सुनो पार्थ स्वाध्याय बभोपुत्री मेधावी, मेधावी नाम नाम कुंती कुमार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे उनके एक पुत्र हुआ जो गुण से तो मेधावी था ही नाम से भी मेधावी था सो स्वाध्याय अर्थ कुशल हो लोक तत्व विचक्षण वह मोक्ष धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक तत्व का अच्छा ज्ञाता था एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय पायण पिता से कहा प्रजानन क्षिप्रम शायुते मानवादा चक्ष यथार्थ योग्या धर्म चरे पुत्र बोला पिताजी मनुष्यों के आयु तीव्र से बीती जा रही है यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए तात आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकू पिता ब्रह्मचर्य पावनाथ अग्निनाथा चेष्टो वनम प्रवेश निर्भूषित पिता ने कहा बेटा दिज को चाहिए कि वह परि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करें फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सदगति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करें विधिपूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करें तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करें पुत्र परिवारिते पुत्र ने कहा पिताजी यह लोग जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है दिन और रात सफलता पूर्वक आयु क्षय रूप काम करके बीत रहे हैं ऐसी दशा में भी आप धीर की भांति कैसी बात कर रहे हैं पितावाच कदम अभ्याह तो लोक केनवा परिवारित अमोघा का पतंती है किमन पिता ने पूछा बेटा तुम मुझे भयभी क्यों कर रहे हो बताओ तो सही यह लोक किससे मारा जा रहा है किसने इसे घेर रखा है और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं पुत्र मृत्युनाभ्या दरिया परिवार अहोरात्रा पतनतेमान निबुद्ध ते पुत्र ने कहा पिताजी देखिए यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों के आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं अमोघ रात्रियपे नृत्य मयां यदा हमे ताना भी न मृत्यु तिषती तो हम जाले नापी हित ये अमोघ रात्रियाँ नृत्य आती हैं और चली जाती हैं जब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूँ तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ जब जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है तब पिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है न यम रात्रताया किंचोभ तथा बंध्यम दिवस विद्याण अनवाप्ते सुखापेशो मृत्युरभ्येत मानव जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुंचती है अन्यत्र मृत्यु मृत्यु राय क्षति जैसे घास चढ़ते हुए भीड़ के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है उसे प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है अध्यय वह कुरियथे महात्म कालोह त्यगा आकृत स्वयं कार्य सो मृत्यु संप्रकती इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो उसे आज ही कर डालिए आपका यह समय हाथ से निकल ना जाए क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े, पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी स्व्य मृत्यु कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए जैसे सायंकाल में करना है उसे प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं को ही जाना कशाद मृत्युका भविष्य न मृत्युरा मंत्रे कामो जगत अकामो जगत प्रभो अबुद्ध एवाक्रमतेहो यथा कौन जानता है कि किसका मृत्यु आज ही उपस्थित होगा संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हरक ले जाना चाहती है तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है जैसे मछुआरे छुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है युव धर्मशील श्याद अनित्यम खड़ुज कृत धर्मे भवे रिहम प्रेत्य च वही सुखम अतः अवस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए क्योंकि जीवन में संदेह अनित्य है धर्माचरण करने से इस्लोक में मनुष्य की कृति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है मोहन ही समाविष्ट पुत्रधारा मुद्यत कृत्कार्य पुष्टि प्रयत्षति जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सब का पालन पोषण करता है तम पुत्र पशु संपन्नम मनस मनसम नरम स्वप्तम व्याघ्रो मृग में मृत्युरादाय क्षति जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रहने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है संतिन कामानाम तृप्त कम व्याघ्र पशु मृत्युरादाय क्षति जब तक मनुष्य भोग से तृप्त नहीं होता संग्रह ही करता रहता है तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है ठीक वैसे ही जैसे व्याघ्र कृषि पशु को ले जाता है इदम कृतम इधम कार्यम इधम अन्य कृता सप्तम सुखाशक्त कृतांतुते वचे मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया यह कभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है इस प्रकार चेष्टा जन सुख में आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है कृता नाम फलम अप्राप्त कर्मणाम कर्मसंगितेत्रपण गृहसक्त मृत्युरादा गथति मनुष्य अपने खेत दुकान और घर में ही फंसा रहता है उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता उसके पहले उस कर्माशक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ली जाती है दुर्बलम दुर्बल च चूरम भेरुम जडम कवि अप्राप्तम सर्व कामार्थान् मृत्युराधा ग्यति कोई दुर्बल हो या बलवान सूरवीर हो या डरपो तथा मूर्ख हो या विद्वान मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है मृत्यु व्याधिश्च दुखम चांदेक कारणम अनुसकम जदा देखे कि स्वस्थ इवि पिताजी जब इस शरीर में मृत्यु जरा व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है तब आप स्वस्थ से होकर क्यों बैठे हैं? जात मेवान भावा भावास्थावर जंगमा देधारी जीव के जन्म लेते ही अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं मृत्यो मुख में तदयि या ग्रामे वसोरति देवाना सही गोष्ठो ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बढ़ाई जाती है यह मृत्यु का मुख ही है और जो वन का आश्रय लेता है यह इंद्ररूपी गवों को बांधने के लिए गोशाला के समान है यह श्रुति का कथन है निबंधन रज्ज रे सा क्षित्वताम सुकृतौंते नया छिंदंत दुष्कृत ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है यह जीव को बांधे वाली रत्ती के समान है आत्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं नो जन्तुन मनोवा का हेतु भी जीवित नाण भी न ना सहिंसते जो मनुष्य मन वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता उसके भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं न मृत्युसेना माया जातु कश्चित बाधते रिति सत्यम असत्या जो सत्य अमृतम आश्रित सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु के सेना का कभी सामना नहीं कर सकता इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है तस्मा सत्य व्रताचार सत्य योग सत्यागम सदा दाह सत्य दैवाहत कम जय अत मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए सत्ययोग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है अमृतम चव मृत्य दतिष्ठित मृत्युमापद्यते मोहा सत्येना पद्यते मृतम् अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित है मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है सोहम झन सुन सत्या काम क्रोध बहिष्कृत समन दुख सुख मृत्यु मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा शांति यज्ञ रथो दान्तो ब्रह्मयज्ञ तो मु वांग कर्म मैं में में में प्राण होकर यज्ञ यज्ञ तत्पर मन और इंद्रियों को वश रखकर ब्रह्म अर्थात के स्वाध्याय में लग जाऊंगा और मुनिवृत्ति से रहूंगा उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्याय रूप वाग यज्ञ ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र और गुरु रूप कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा पशुयज्ञ कथम हृंसे मादसो युमर् अंत व्दी प्राज क्षेत्रयज्ञ पिता चवत मेरे जैसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है यस्य वांग सत्यम च वै सर्व जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग तपस्या और सत्य से संपन्न होता है वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है नास्त विद्या समम चक्ष सत्य समम तप नास्त राग समम दुःखम नास्त त्याग समम सुखम संसार में विद्या अर्थात ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है सत्य के समान कोई तप नहीं है आसक्ति एवं क्रोध के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है आत्मदेवात आत्मनिष्ठो भविष्य होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ परमात्मा में ही स्थित हूँ आगे भी आत्मा में ही लीन हो जाऊंगा संतान मुझे पार नहीं उतारेगी ना सम्राह्मणस्ती यथकता समता सत्यता चीलम स्थित दंड निधान तत तपस्ो पाज क्रिया परमात्मा के साथ एकता तथा समता सत्य भाषण सदाचार्य ब्रह्म निष्ठा दंड का परित्याग अर्थ अहिंसा सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से उपरती इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है किमते धनर्बाधवैर्वाप्य किमते किमते तारे ब्राह्मण यो मरीश्यसे आत्मा गुहाम प्रवेश पिता महास्ते गिता च ब्राह्मण देव पिताजी जब आप एक दिन मर ही जाएंगे तो आपको इस धन से क्या लेना है अथवा भाई बंधु से आपका क्या काम है तथा तो स्त्री आदि से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है आप अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को खोजिए सोचिए तो सही आपके पिता और पितामह कहाँ चले गए तथा तो तुमस्व सत्य धर्म पराज जी कहते नरेश्वर पुत्र का यह वचन सुनकर पिता ने जैसे सत्य धर्म का अनुष्ठान किया था उसी प्रकार तुम भी सत्य धर्म में तत्पर रहकर यथा योग्य बर्ताव करो इतिश्री महाभारते शांति पर्वढ़ मोक्ष धर्म पर्व पिता पुत्र संवाद कथन ही पंच सप्त्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पिता और पुत्र के संवाद का कथन विषयक एक सौ पचहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ